नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 मैं आपका हम सफर आज रमेश विशेष मुलाकात के इस स्पेशल एपिसोड में जहाँ बातें होगी नींद पर यानी स्लीप मैनेजमेंट पर और इस शो के खास मेहमान हैं राजीव जी और उनके साथ आज के इस एपिसोड को ज्वाइन कर रही है वर्जीनिया से विभाजी तो साथियों दिल थाम के बैठिए और दिल से सुनिए क्योंकि आज के शो में बहुत ही अच्छी बातचीत होगी कन्वर्सेशन होगा राजीव जी और विवा जी के साथ और उसके साथ में हम लोग स्लीप डिसऑर्डर की बातें तो करती हैं लेकिन साथ में आज हेलिंग थेरेपी की भी कुछ बातें होगी विवा जी और राजीव जी को हम लोग सुनेंगे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा विवा जी वर्जीनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हेलिंग थेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ रेडियो मधुबन के बहुत ही अच्छे श्रोता है राजीव जी आप, आप जी, जी। मैनेजमेंट पे टॉप भी देता हूँ रमेश जी ने भी मेरे दो एपिसोड में रिकॉर्ड किया था वो तो मेरे कई महीने पहले की हुआ था जी इसी प्रोग्राम में वो विशेष मुलाकात में दो एपिसोड कर चुके हैं जी रेडियो नहीं सुन पाती पर रमेश जी मैं लिंक भेज देते हैं तो मैं सुन लेती हूँ हाँ, रेडियो, रेडियो, हाँ, रेडियो तो यहाँ मुझे भी नहीं आता क्योंकि चैनल है ना इनका हाँ तो इंटरनेट के थ्रू मैं भी सुनता हूँ उनका जी जी हाँ जी इंटरनेट पे तो आप लॉग इन कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी वर्ड में सुन सकती जी तो अभी आजकल मैनेजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं चार एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं और आज पांचवा एपिसोड है ये जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जी और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसमें अभी से दो तीन और एपिसोड आएंगे तो बस ये चलता रहता है मेरी युवक भी ज्ञान में है जी। और मैं मिलपिटास आपने अगर नाम सुना होगा कैलिफोर्निया में तो वहाँ हमारे घर के हमारे लड़के के घर के पास सेंटर है जी। UK का तो वहां जाता जा जी, जी, जी. में, ियंस में। तो तो शेयर करने के लिए बोलते है और टॉप रखा था मेरा लास्ट ईयर दो हजार सत्रह में पर भी टॉप किया था मैंने बस ऐसे ही बिजी लाइफ से थोड़ी सी इजी लाइफ में आ गए हाँ नहीं रिटायरमेंट के बाद फर्क तो पड़ता ही है ना अभी तो जैसे मैं अभी फुल टाइम जॉब है यहाँ तो पांच बजे घर आओ फिर हीलिंग आई डू रेकी की हीलिंग की शिव संजीवनी रीकनेक्शन फ्रॉम डॉक्टर एरिक और ये ऐसे मैंने सर्टिफिकेशन किया है तो आपको पता ही होगा यहाँ तो हम कुछ भी सर्टिफिकेशन के बिना कर ही नहीं सकते कर नहीं सकते सही बात थर्टीफाइड हूँ इन चीजों में तो ज्यादातर मेरे Americans ही हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्ट्रेस बहुत है कंपटीशन है हाँ जी हाँ। उनको प्रेशर बहुत है और सपोर्ट नहीं है घरों से तो, तो आप लोग क्या करते हैं मतलब इंडिविजुअल काउंसलिंग करती हैं या सेंटर हांजी से हाँ कोचिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग के साथ साथ ही तो कहा sure मैं उसको भी कल ही रमेश जी ने लिंक भेजा स्लीपिंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ यहाँ तो डॉक्टर ज्यादा पैसा ही उसी से बना रहे हैं जो सोते नहीं लोगों को नींद ही नहीं आती तो मेरा तो एपिसोड चूँकि इंडियन पब्लिक के लिए है इसलिए मैं तो हिंदी में बोलता हूँ इंग्लिश में भी बोला जा सकता है बोल सकता हूं, नहीं उसको सुन के तो हाँ वो उसमें उसमें उसमें से आप आपका experience उसको मैं समझ के तो तो अगर मेरा question गर, I'll contact with you. उसमें पूरा मतलब तो वही है English, हिंदी में में जी जी जी बिल्कुल तो, रमेश जी ने कहा कि मैं मैंने बोला भाई है तो 8 7 8 एपिसोड से कम में नहीं आएगा रमेश जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं आपका नहीं, नहीं रमेश जी बड़े बड़े दिल से करते हैं उनके लिए तो चाहे 20 घंटे का भी हो तो आधे <laughs> तो घंटे का जो प्रोग्राम है, जी। ये करते है तो आधे आधे घंटे का ये की जहाँ क्लिक होना है किसी किसी को समझ आनी है तो एक, एक सेंटेंस ऐसी से समझ आ जानी है जी और अगर कभी आप को ऐसी जरूरत पड़ती है है है सेवा की तो तो आप डायरेक्ट हमसे कर सकते हैं तो पर ऑडियंस आपका बैठा हो जी तो कोई ऐसा है, तो जी ऐसा हाँ, एक्चुअली मेरी प्लानिंग यही है, रिटायर अभी आई वर्ट करके क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे सेवा देने से लोग उसकी वैल्यू को वो नहीं समझते तो क्या मैंने किया एक प्रोफेशनल लेवल पे करके ताकि वो मेरे को 10 साल से मैं ऐसे ही कर रही थी एज कि इसको ये जो वैल्यू है इसकी वो लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक इसमें वो पैसे लगा के, बढ़ा के ऐसा नहीं करो तो वो तो यहाँ पर भी है में किसी को कोई आप करे तो उसको समझ में नहीं आती है बिल्कुल उनको लगता है चलते चलते फ्री में एडवाइस दे गया कोई वो, वो यहाँ पर भी है मगर अब चूंकि बाबा की सेवा है इसलिए हम लोग पैसे पैसे तो तो तो नहीं लेते हैं, तो तो लेते हैं बट अगर में करेंगी करेंगी और पब्लिक आदमी क्यों मेहनत तो काफी करनी पड़ती तो तो है तो बाकी इंडिया भी जब मैं जाती सिखाती क्लासेस नहीं रैक है की इस, इस इस वो, वो रैकी से ट्रीटमेंट किया करते थे ऐसे ही आपस में नॉट एज एट एज एम एच किसी कोई को प्रॉब्लम होती थी तो रैकी हिलिंग करते थे वो जी जी अभी तो हॉस्पिटल भी है नमस्कार साथियों जी और राजू जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुना है जहाँ जहां के मारे नारे नहा झूठी आशा के तारे न झूठी आशा के तारे इन बहारों से क्या no okay. के कोई चल दिया फिर के मुँह कोई चल दिया लु रहा था का किसी का देखती रह गई ये जमी चुप रहा बे रह आसुमा मेरे दिल कही नमस्कार मैं हूं आपका हम सफ़र अर रमेश और विशेष मुलाकात के इस खास एपिसोड में बातें हो रही हैं स्लीप मैनेजमेंट की और हेलिंग थेरेपी की और जैसे कि अभी विभा जी ने ही खास बताया कि हेलिंग थेरेपी में उन्होंने मास्टरी की है अलग अलग कोर्सेज़ किए हैं सर्टिफाइड कोर्सेज उनके पास हैं तो मैं अब विभा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इस हेलिंग थेरेपी में या इस फील्ड में हीलिंग फील्ड में कैसे आना हुआ उसके कुछ अनुभव सुनाइए मैं अपने इलाज के लिए गई थी और जिनके पास गई तो वो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये कैसे एक मैजिक की तरह इन्होंने तो मुझे सारे का सारा चेंज कर दिया बिकॉज मेरा पास थोड़ा अप डाउन ऐसे रहा है तो मुझे, मैं बहुत घबराई थी बड़ी एकदम से ट्रॉमा में थी तो जब करी मुझे लगा मुझे तो ये चीज सीखना है और लोगों की हेल्प करनी है तो और यहाँ तो तकरीबन तीन हॉस्पिटल के साथ तो मैं कनेक्टेड हूँ जब ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले पेशेंट जो है ना पैनिक हो जाते हैं थोड़े ब्लड प्रेशर बिल्कुल लेवल पे लाने के लिए उसको रेखी दी जाती है ताकि वो शांत हो थोड़ा तो तभी थिएटर के अंदर लेके जाते हैं तो उसके लिए सेवाएं हैं कैंसर के पेशेंट जो जैसे सुनते ही की हाँ इस, इस, पेश, इसको कैंसर हो गया तो पूरी फैमिली इसमें जाती है कि अब ऐसे कैसे इसको हैंडल करेंगे एक डिप्रेशन में जा रहे होते जाता है एक फियर सा जाता उसमें तो वो फैमिली के लिए हम शाम की अरेन्ज कर देते हैं सोशल वर्कर एक असाइन होता है वो फैमिली के नाम नोट कर लेता की आप इस टाइम पे वीक में एक दिन वहाँ वो इकट्ठे होते हैं और हम एज हीलर पूरा ग्रुप वहां जाके एक ग्रुप में एक हीलिंग तो उनको ना अच्छा। हो और तो में उनको क्योंकि जो सजेरियन अच्छा। बच्चे हैं, वो है वो डिफरेंट उनकी ब्रिंगिंग अप है आई मीन उनका मेंटल स्टेटस डिफरेंट है और जो बच्चे हो रहे हैं दे आर वेरी कामने किया उसमें कुछ exercises हैं कैसे कैसे को 40 days पूरा relaxation चाहिए चाहिए और और बच्चे का कैसे काम होना चाहिए. ये वाली सारी में और मैंने में भी किया और में में में so, ये सारी healing वाली पे है। नहीं में भी तो काफी है, चीज़ है जी तो इसमें देखिए मैं, मैं इसमें थोड़ा सा हिप्नोटाइज़ करके बोल रही अच्छा, अच्छा, है तो काफी अच्छा स्कोप है आगे बढ़ने का काम करके जी, का, जी दिवाए लेने का भी काफी और वहाँ पर तो हालत तो खराब है ही है सही बात वो तो इंडिया से भी आज सुबह यहाँ करीब साढ़े तीन बजे से इंडिया से कॉल है किसी को बड़ी पेन थी कि हमें डिस्टेंस से जो क्या है की स्ट्रेस से जो हमारी वेन्स है नर्व है वो एकदम जैसे जैसे तारें जुड़ी हुई है ना तो उसका फ्लो बिल्कुल अंदर कैसे साइकिक लेवल पे अंदर जाके उसको उनको ठीक करना में चक्राज, चक्राज है। उसका उससे जो मेन एनर्जी आती इस डीप साइंस ज करने लग गए जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक्नोलेज क्या कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रीबा जी ने बताया की वहाँ पर नेचुरोपैथी के सेंटर है पंचकर्मा के सेंटर है और इवन हीलिंग थेरेपी के सेंटर्स भी हैं और हॉस्पिटल से कनेक्टेड कुछ सेंटर्स चलते हैं और कुछ लोग पर्सनली होम पे भी ये चीजें घर पर भी करते हैं और कुछ स्पेशल सेंटर्स भी हैं जहां पर ये हीलिंग थेरेपी की जाती है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा है यहां मैं जैसे अभी John of God, he he came from Brazil. is तो hmm. a healer also. तो New York American तो hmm. uh, Western countries में इसका कोई स्कोप ही नहीं था मतलब क्या भी बात है। ऐसा भी कहीं होता है इनकी वैल्यू लोगों को समझ में आने लग गई है जी जी ये हो हो हो हो गया रेकी हो गया हो गया थेरेपी गई तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो फील्ड्स हैं वो काफी उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है जी जी बिल्कुल तो आप यहाँ इंडिया में कहा से बिलोंग करती हैं अमृतसर से पंजाब से होंगे अच्छा आप लोग पंजाबीज हैं पंजाबी ना हिंदू पंजाबी हैं एक सिख पंजाबी होते हैं हम हिंदू पंजाबी हैं एन इसलिए पूछा की आप हिंदी बहुत शुद्ध बोल रही है अच्छी बोल रही है अच्छा अच्छा ये एक्चुअली मधुबन का कमाल है मैं तो जब शुरू में बोलती थी तो मेरा पंजाबी एक्सेंट आता था तो वो भी वो मैं और पंजाबी सिख भी हैं पंजाबी हिंदू भी हैं तो मैंने तो देखा है पंजाबी हिंदू में भी पंजाबी का टोन रहता है हंड्रेड परसेंट हाँ मैं मेरी पंजाबी भी बहुत अच्छी है मैं जब बुजुर्गों के पास बैठती हूँ ना तो पंजाबी में बात करती हूँ वो कहते आप तो वो पुरानी कितने सालों पुराने वाली पंजाबी बोलते हो बोला कि आप हिंदी इतनी बोल रही हैं तो मुझे तो लगा कि कहीं आप ए, यूपी हरियाणा के आसपास की हैं क्योंकि पंजाबी आदमी बातों में छुपता नहीं है वो बीच बीच में पंजाबी बीच में वर्ड्स इस्तेमाल करता ही करता है जी तो चलिए राजीव जी और विभाजी की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई एक तरफ हम लोग स्लीपैनेजमेंट की बातें सुन रहे थे और अभी हम लोग एक तरफ हीलिंग थेरेपी के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी आप तक पहुंची है थैंक यू सो मच विभा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अब हम आगे बढ़ते हैं स्लिक मैनेजमेंट की तरफ लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुनेंगे आप सुनाए हैं रिडमोड वन नाइनटी पॉइंट और अभी मैं जो गीत सुनाने वाला हूँ ताकि आपको भी नींद का जो खूबसूरती है वो समझ में आ जाए इस लोरी के साथ क्योंकि एक बच्चा जब नहीं सोता है तो माँ उसको किस तरह से लोरी सुनाकर कर सुला देता है लेकिन वो चीज़ें बड़े होने के बाद शायद कोई लोरी सुनाने वाला नहीं होता या हम उस अवस्था में नहीं रहते कि हम लोरी सुन के सो जाए इसीलिए सारी दिक्कतें हो रही हैं स्लीप मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं <laughs> लेकिन चलिए कोई बात नहीं अब हम लोग सीधे चलेंगे गीत की तरफ उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रीड मोद नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो तो रोजदार नमस्कार आप सुन है, रहे हैं और काफी अच्छी हो रही है। के फिर से मैं राजीव जी से जुड़ना चाहूंगा जैसे की हम लोग के बारे में कर रहे थे और पिछले चार एपिसोड में हमने कुछ नई नई चीजें इसमें सीखे है और आज पांचवा एपिसोड में फिर से राजीव जी से बात करेंगे तो राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके और स्लीक मैनेजमेंट के ऊपर आपके श्रोताओं ने जो जिज्ञासा दिखाई है और जो आपको फीडबैक भी मिल रहे हैं और लोग आपसे सवाल भी कर रहे हैं तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जो हैं वो इस विषय में काफी उत्सुक हैं जानने के लिए <laughs> जी जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ आज के इस स्पेशल एपिसोड में विभा जी भी है वर्जीनिया से जुड़े हुए हैं वॉशिंगटन डी में रहती है और वो खुद भी एक हीलर है वहाँ के लोगों के लिए खास वहाँ जो स्ट्रेस है या जो भी मुश्किलें हैं वहाँ पर थेरेपी देती है लोगों को इनके पास अपॉइंटमेंट्स लोग लेते हैं और टाइम टाइम पर ये हेलिंग करके लोगों को ठीक करती है स्वागत है विभा जी आप थैंक यू रमेश जी आ, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत प्यार और आदर जी Thank जी you. विभा जी इसलिए मैं आपको जोड़ रहा हूं क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं स्लीप मैनेजमेंट के बारे में तो कहीं ना कहीं स्लीप हमारे जीवन में यानी नींद एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है क्योंकि देखिए पूरे ही 24 घंटे में आठ दस घंटे तो हम नींद लेते ही हैं या सोने का समय होता है हमारे पास तो इस पर जानना बहुत ज़रूरी है कि और इसमें जैसे कि आपने कहा आपके यहाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नींद का स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत है वहाँ पर और लोग वहाँ पर ठीक ढंग से सो नहीं पाते और इसके लिए वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी इसी पर पूरा जो है जोर देके लोगों को जो है कैसे नींद आए इसके लिए दवाइयाँ नए नए ईजाद हो रहे हैं और लोगों को नींद लाने की कोशिश मेडिसिन से दिया जा रहा है और साथ ही साथ जब हम लोग स्लीप मैनेजमेंट की बातें अगर सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्लीप किस तरह का है कैसे नींद आती है ये सारी बातें अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं थोड़ा सा ये चीज़ें जितना अच्छी तरह से डीपली समझ लेते हैं उतना ही हम अपने जीवन का ये एक अहम हिस्सा है काम करते हैं आठ घंटा आठ घंटा हमें अपने निजी काम करने होते हैं और आठ घंटा सुनने का ऐसे ये तीन भाग में जो है साइकिल है लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस साइकिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पूरी तरह से हमने एक नया जनरेशन के साथ नई चीज़ें इजाद करके नए जीवन शैली को अपनाया लेकिन यह नई जीवन शैली जो कहीं ना कहीं हम सभी को स्ट्रेस में ला रहा है दिक्कतें हो रही हैं ठीक से जीवन को जी नहीं पा रहे हैं तो इसमें फिर हमें वापस उस चीज़ को समझना होगा कि जो शेड्यूलिंग हमारा है 8 आठ घंटे वाली जो आठ घंटा आप काम कीजिए 8 घंटा आप रिलैक्स फील कीजिए 8 घंटा नींद अपने शरीर के लिए ज़रूरी है ताकि अगले 16 घंटा आप एंजॉय कर सकें तो वो चीज़ें जब हम लोग समझ जाएँगे तो शायद हो सकता है कि हम अपने लाइफ का अपने टाइम टेबल को सेट करके उन, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे तो मैं चाहूँगा जहाँ भी आपको लगता है पूछना है तो जरूर आप बीच में आप इंटरपेयर कर सकते हैं इसलिए आपको रखा है और फिर से मैं राजीव जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और एक छोटा सा सवाल शुरू करते हैं पिछले एपिसोड में राजीव जी आप इंटरनल बॉडी क्लॉक का जिक्र किया था और वास्तव में ये बॉडी क्लॉक है क्या रविश धन्यवाद ये इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है ये एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है वैसे इंग्लिश में इसको सरकारियन रिदम कहा जाता है जो मेडिकल की भाषा में और ये एक प्रकार का साइकिल या चक्र होता है जो हमारी बॉडी को ये बतलाता है कि हमने सोना कब है उठना कब है खाना कब खाना है और इसके अलावा भी बॉडी के बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं वो हमारे इंटरनल जो बॉडी क्लॉक है वो कंट्रोल करती है और जैसे आपने अभी बताया था कि जो आजकल की हमारी यंग जनरेशन की जन जीवनचर्या हो गई है वो डिस्टर्ब सी हो गई है और डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है तो जब ये ये इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है उसको उसके ऊपर इन्वामेंट का बहुत असर पड़ता है जैसे सन हो गई टेम्परेचर हो गया और जब किसी भी कारण से किसी मनुष्य की जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके सोने का खाने का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है और यही उसकी जो सेहत ख़राब होने की वजह है वो यही होती है और जो लेटेस्ट रिसर्च है इसके बारे में वो ये बतलाती है कि जिसका इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब अगर हो गया है तो उस व्यक्ति को हार्ट डिजीज ओबेसिटी और डायबिटीज या अन्य प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिप्रेशन हो गया या मेंटल बीमारियाँ कई किस्म की हो गई हैं उनका खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और अभी लास्ट ईयर 2017 में अमेरिका के तीन रिसर्च साइंटिस्ट को इंटरनल बॉडी क्लॉक के ऊपर रिसर्च करने पर नोबल पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला है और उन्होंने ये बताया है कि जब इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है वो ख़राब हो जाती है या मिसमैच हो जाती है जब बाहर की क्लॉक और हमारी इंटरनल जो बॉडी क्लॉक है वो मिसमैच हो जाती है तो हमारे शरीर में असाधारण बीमारियां जिसका मैंने जिक्र किया वो तो होती हैं और यहाँ तक कि सीरियस बीमारियाँ जैसे कैंसर या बहुत सीरियस न्यूरो प्रॉब्लम जो है उनको बढ़ाने में वो काफ़ी मदद करती हैं और इंटरनल बॉडी क्लॉक से भी जो आपने अभी बताया था श्रोताओं को कि स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत प्रकार के हो जाते हैं जिसमें कि मेमोरी लॉस है डिप्रेशन है या ब्रेन से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियों को ये बढ़ाता है तो ये हमको जीवन शैली को अपना बहुत ही ठीक रखना पड़ेगा नहीं तो हमारा इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब होगा तो श्रोताओं को मैं समझता हूँ कि इस गंभीर मुद्दे को जो है वो समझना चाहिए सोचना चाहिए और अपनी जीवन शैली को ठीक रखना चाहिए रमेश जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि इंटरनल बॉडी क्लॉक के बारे में आपने जिक्र किया और इसके रिसर्च भी हुए हैं और उन साइंटिस्टों को नोबल पुरस्कार भी दिया गया इस रिसर्च की वजह से बहुत अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को रिलेट करता है और आप लास्ट में ये कहा आ, कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीवन शैली में चेंजेस लाने की ज़रूरत है और इसके साथ में आप डिसडर की बातें कर रहे थे यानी कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं नींद नहीं मिलने के कारण या नींद के प्रभाव से जो नींद उसकी कमी से जो मुश्किलें आती हैं जो कमियाँ आ जाती हैं वो चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा जैसे आपने स्लिप डिसऑर्डर की बात कही अभी नींद की बीमारियों को Uh, कैसे समझे उसका क्या हो सकता है उसका जिक्र आपने किया नींद की बीमारियां तो ये क्या होते हैं किस टाइप के होते हैं देखिए स्लीप डिसऑर्डर जो है वो नींद की बीमारियों को कहा जाता है और आजकल स्लीप डिसऑर्डर इतना कॉमन हो गया है कि आप देखिए हर जगह बड़े बड़े शहरों से लेकर के गाँव तक लोगों को नींद ना आने की समस्या हो गई है और इस समस्या का अब हाल ये हो गया है कि कई बार तो दवा खाए बिना नींद आती ही नहीं है तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं ये इन्हें काफ़ी बहुत व्यापक पैमाने पर ये हमारे समाज में फैल चुके हैं और जैसा मैंने आपको लास्ट एक एपिसोड में बताया था कि इसके ऊपर हमारे देश में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है मगर जो यहाँ यूपी में लखनऊ में एक किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है इनके डॉक्टरों ने जो रिसर्च कर किया था तो उसमें इन्हीं पाया कि 93 परसेंट लोगों को यानी हर एक लोग एक आदमी को तीन व्यक्तियों के बीच में स्लीप का डिसऑर्डर किसी न किसी हालत मतलब किसी न किसी का स्लीप डिसऑर्डर होता है अपने पूरे जीवन काल में तो ये समस्या जो है वो बहुत ही भयानक हो चुकी है अगर मैं इसको सचेत में कहूँ तो जब व्यक्ति को पूरी नींद जो लेनी चाहिए जैसे सात आठ घंटे की तो अगर वो उसको नहीं मिलती है या वो नहीं ले पाता है किसी भी कारण से या उसको नींद आने में दिक्कत होती है और वो प्रॉपर सो नहीं पाता है या उसकी रात में मान लीजिए नींद टूट जाती है खुल जाती है तो या कई बार वो जरूरत से ज़्यादा भी बहुत सोता है तो ये सब बतलाता है कि वो व्यक्ति किसी न किसी स्लीप ऑर्डर्स से वो ग्रस्त है और लेटेस्ट जो रिसर्च बताती है वो 89 नाइन किस्म के स्लीप ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे विश्व में और इसमें मैं आपको एक दो नाम यहां पर बताना चाहूँगा जैसे इनसोम्निया है एक किस्म का स्लीप डिसऑर्डर है और नार्को लेप्सी है और स्लीप एपमिया है और सरकारियम रिदम जिसको हम इंटरनल बॉडी क्लॉक भी कहते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इस किस्म से एट्टी नाइन स्लीप डिसऑर्डर्स हैं रमेश जी तो इसकी चर्चा <laughs> हम बात थोड़ा किसी और एपिसोड में डिटेल में करेंगे तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स को हमको समझना होगा और उसको हमें एक प्रोफेशनली मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना होगा अगर कोई मनुष्य इस इसका शिकार हो गया है। राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया मुझे सुनकर ही बड़ी हंसी आ रही है और इतनी गहराई जो है इसमें है कि स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद के जो बीमारियां हैं उसमें उन नब्बे अलग अलग टाइप के नाम हैं जिसमें अलग अलग टाइप की बीमारी आपने बताया शुरू में आपने बताया इंसोमिया इसके बारे में मैंने थोड़ा सुन रखा था जहाँ पर नींद की कमी आ जाती तो इस तरह की बीमारियाँ आने लगते हैं लोगों को चक्कर आने लगते हैं उल्टी जैसे होने लगता है और काफ़ी चीज़ें जो है होती हैं आ, राजीव जी मैं फिर से अपने वीबा जी से जोड़ना चाहूंगा वीबा जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू बड़े ध्यान से सुन रही हूँ मैं हाँ मुझे पता है आप गुड लिसनर हैं इसलिए आपको सुनने के लिए रखा है <laughs> <laughs> तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमने राजीव जी से दो चीज़ों पे जानने की कोशिश की एक तो इंटरनल बॉडी क्लॉक के बारे में जाना और स्लीप डिसऑर्डर के बारे में जाना तो इस विषय में आपको कोई सवाल या कुछ बताना हो हमारे श्रोताओं को तो जरूर बता सकते हैं जी आई एग्री विद राजीव जी ये जो क्लाक है हमारा इंटरनल इसमें क्या है हमें डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे हम सो रहे हैं अगर हम टाइम सेट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी एंड माइंड ये कोर्डिनेट ठीक से कर पाते हैं और इसमें एक डिसिप्लिन बनता है कि और अगर आप डेली दस बजे सो रहे हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर है और उसको दस बजे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी डिसिप्लिन तो पहला ही एक की है इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी स्लीपिंग के लिए ब्रीदिंग इज़ मस्ट सुबह उठते आप ब्रीदिंग ज़रूर करो जो ब्रीदिंग जो डीप ब्रीदिंग है वो अपने ब्रेन तक इसकी एयर जाती है तो उससे आपका ब्रेन हेल्दी रहता है और एक्टिव होते हैं हमारे सेल्स जिससे नींद में एक डिसिप्लिन बन जाए अविभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है समझ के इन चीज़ों को करना ज़रूरी है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से राजीव जी से जुड़ेंगे और कुछ इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण डायबिटीज या ओबेसिटी जिसको कहते हैं वजन बढ़ना और भी बहुत सारी चीजें हैं क्या इससे ये खतरा हो सकता है इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद अभी सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत और विभा जी मैं चाहूँगा कि कौन सा गीत आप अभी सुनना चाहेंगे कोई भी जो आपको अच्छा लगे चलिए हम लोग सुनते हैं बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सबके लिए आप सुनाए रिडोनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनती रहो, रहो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बनुधा be oh. को तोड़ना अच्छा वसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो किन वा जिसे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज हम लोग एपिसोड फाइव यानि स्लिप मैनेजमेंट के पार्ट फाइव में हैं पाँचवें एपिसोड में हम लोग बातें कर रहे हैं राजीव जी से और विवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी अपने विचार हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं बीच बीच में तो आइए फिर से एक बार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी एंड विभा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है तो अब राजीव जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि हमने इस विषय को अच्छी तरह से गहराई से समझने की जो प्रक्रिया है वो पांच एपिसोड में तो शुरू कर ही चुके हैं अब ये पाँचवा एपिसोड चल रहा है चार एपिसोड हम सुन चुके हैं तो अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप बताइए जैसे कि शुरू में आपने बताया था कि रात को कम नींद लेने से डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी यानी जिसको कहते हैं वजन बढ़ना जिसको कह सकते हैं या पेट आगे आना और डायबिटीज माना शुगर की बीमारी जैसे बीमारियों का खतरा रहता है तो हमारे श्रोताओं को इस विषय पर थोड़ी सी बातें जरूर बताइए तो वो आ, सतर्क हो जाए हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी जो आजकल मेडिकल साइंस में लेटेस्ट रिसर्च है वो ये साफ साफ बतलाती है कि अगर आप छः घंटे से कम रात में नींद लेते हैं तो आपको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी और ओबेसिटी मतलब आपका वे बढ़ना या पेट निकलाना जिसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं जी जी जी। तो ऐसी बीमारियों को का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और ये बीमारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कम स्लीप या स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ी हुई हैं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम स्लीप कम लेते हैं तो जो हमारा शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन और इंसुलिन का जो रजिस्टेंस है वो जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और अगर मैं इसको बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में कहूँ कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज जो है वो शरीर के प्रत्येक सेल में या कोशिका में जाता है ताकि उस सेल को एनर्जी मिल सके तो यूँ समझिए कि सेल में ग्लूकोज़ को एंटर करने के लिए एक चाबी का काम करती है इंसुलिन और ये असल का जो ताला खोल सके और ग्लूकोज एंटर कर सके ये काम करती है परंतु जब हम नींद कम लेते हैं और रात में कम सोते हैं तो ये चाबी जो है वो ठीक से काम नहीं करती है और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे जो शरीर में हमने भोजन किया उससे जो हमको ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जा पाता है और धीरे धीरे करके जो है वो हमारे खून में इकट्ठा होने लगता है और इस इसीलिए वो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है और ये ऐसा ए, ओवरनाइट नहीं होता है ये धीरे धीरे होता है कई बार जो है ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो हारमोन्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आने लगता है जैसे शरीर में हमारे दो हार्मोन्स होते हैं एक लेप्टिन होता है एक, एक दूसरे का नाम ग्रेलिन है ये दोनों हार्मोन जो है ये इसमें से लेप्टिन ये मनुष्य को ये बताता है कि भाई मेरा पेट भर गया है जब ये सिक्रिट होने लगता है तो ये मनुष्य को इंडिकेशन देता है कि मेरा पेट भर गया और मेरे को खाना बंद करना चाहिए <laughs> और दूसरा ग्रिलिन जो ये हारमोन है, है कि मुझे अब भूख लगी जितना खाना खाना चाहिए वो हम खा लेने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी अभी भूख खत्म नहीं हुई है और हम और खाते रहते हैं जब ये ऐसा होना शुरू हो जाता है बॉडी में तो फिर ओबेसिटी आ जाती है तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है और मेरा मकसद जो है वो आपके श्रोताओं को जो रात को कम नींद लेते हैं किसी भी कारण से चाहे वो जॉब में हो या कोई कंप्यूटर पे लगा हो या कोई और एक्टिविटी रात में कर रहा हो जो नॉन एशेंशियल एक्टिविटी है लाइफ की तो उसके प्रभाव को बताना है ताकि वो इस विषय के ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्च है और जो नुकसान हो सकता है माय बॉडी को जो प्रभाव हो सकता है वो उसके बारे में जानकारी उनको ज़रूर हो बाकी फैसला तो रमेश जी देखिए उन्होंने खुद ही करना है कि क्या सही है क्या गलत है उसको तो वो खुद ही करेंगे बट अपने विजडम को इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ की जो शैली है उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि उनकी जीवन शैली जो है वो ऐसी खराब हो गई है जिसकी वजह से वो शिकार हो सकते हैं या हो गए हैं इसको करेक्ट भी किया जा सकता है तो ये विजडम मैं श्रोताओं के ऊपर छोड़ता हूँ री <laughs> जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी सुनकर कहीं ना कहीं एक अच्छी इंटीमेशन मिल रहा होगा और कई बार हमें ये आंतरिक चीज़ें दिखाई नहीं देता लेकिन वो मैसेज देते रहते हैं और प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखें धोखा दे देती हैं कि हम आंखों से जिन चीज़ों को देखते हैं लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए मेरे अंदर होना चाहिए <laughs> अच्छी चीज़ बनती है तो जीभ और आंख दोनों ही धोखा दे देते हैं और लैप्टिन की जो मैसेज है वो नहीं पकड़ पाते हैं और इस वजह से बीमारियां आ जाती हैं और मैं चाहूँगा कि कम से कम हमें जो है अपने अंतर की जो हार्मोन्स हैं उनकी भी बातें सुनना चाहिए क्योंकि वो है ही हैं मैसेज देने के लिए अगर उनकी बातें भी हम लोग सुनते हैं जैसे राजीव जी ने बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को बताने की कोशिश की कि जब आपको भूख लगता है तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ता है आप खाना खाते हैं खाना खाते खाते आपको ऐसा भी एक मैसेज आता है कि आप नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना है बस उसके बाद आप उठ जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर से भी कुछ इंटीमेशन रख लेना चाहिए कि खाना आप जब लेंगे तो थोड़ा लीजिए फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाइए जब आपका भूख खत्म हो जाए तो फिर आप ऐसा ना हो कि पूरा थाली भर लिया आप खाने बैठ गए और अंदर से मैसेज भी आ गया कि अभी बस हो गया लेकिन खाना आधा छोड़ भी नहीं सकते तो पूरा खाना ही पड़ेगा तो ये सिचुएशन ना आपके पास आए इसलिए थोड़ा लीजिए फिर बार बार लीजिए और जितना आपको चाहिए लेकिन जैसे ही मैसेज आए वहाँ पर आप रुक जाइए तो ये बहुत ही अपने आप को जैसे कि राजू जी ने कहा यह विजडम आपको ही करना है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना शरीर है अपना क्वान्टिटी है तो वो आप खुद अपने इलाज इसमें कर सकते हैं इसमें कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज एक और सवाल मेरा लास्ट आखिरी सवाल है क्या कम स्लीप स्लीपे कम निद्रा लेने से भी कोई असर पड़ता है बिल्कुल हमेद जी कम निद्रा लेने से या स्लीप कम लेने से काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं और इसको अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने जो साइड इफेक्ट्स अपने रिसर्च में पाए हैं वो ये बतलाते हैं कि मनुष्यों में बहुत प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है मतलब कम स्लीप लेते हैं तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है वो किसी चीज़ में मान लीजिए कंसंट्रेशन करना चाहता है जैसे स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं उनकी एंगजाइटी का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है उनमें थकान जल्दी आ जाती है और एक रेस्टलेसनेस आ जाती बेचैनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जी जी। वो हो जाता है आदमी जो है वो भुलक्कड़ हो जाता है जिसको इंग्लिश में फॉरस बोलते हैं <laughs> और वो कॉर्डिनेशन उसका जो है वो बिगड़ जाता है lack of coordination हो जाता है उस मनुष्य में और हाई बी है और मोटापा है डायबिटीज है और lack of इनर्जी लेवल जो कहते हैं किसी काम कर, को करने में जोश की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाता है और उसमें मोटिवेशन की भी कमी हो जाती है ये कुछ चंद एक ऐसे हैं वैसे तो बहुत सारे हैं मगर ये कुछ चंद एक ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मनुष्य खुद महसूस कर सकता है और उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये किस वजह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कम स्लीप जो है वो आपकी इन सब चीज़ों से डायरेक्टली लिंक है ये आज के हमारे मेडिकल साइंस ने इसको बताया है रमेश जी तो हमें अगर ऐसे सिम्टम्स अपनी लाइफ में दिखाई पड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा सचेत होना चाहिए और प्रॉपर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टरों से जिक्र करना चाहिए डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है रमेश जी जी राजू जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को स्लीप मैनेजमेंट का ये पांचवा एपिसोड भी बहुत पसंद आ रहा होगा और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है तो आइए फिर से मैं विभा जी से जुड़ना चाहूंगा आप सभी को और विभा जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी इंफॉर्मेटिव ये है राजीव जी डिस्कस कर रहे हैं ये मेरे को को भी काफी समझने को मिल रहा है कि कई बार क्या होता है? हमें अगर कुछ कट करना होता है तो हम सिर्फ अपनी स्लीप कट करते हैं बाकी <laughs> काम ऐसे से करते हैं स्पेशली वेमेंस mm. उनको होता है कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले हम उनके नाश्ता भी बना दें उनको लंच भी पैक कर दे हम सारे काम कर ले स्पेशली इंडिया में रहने वाली लेडीज की बात करती हूँ मैं mm. तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी स्लीप का कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जितनी स्लीप हमारी बॉडी को चाहिए हम जितनी रिक्वायरमेंट है उसको तो हम जरूर पूरा कर लें इसलिए ये सिस्टम होता था इंडिया में दोपहर को एक घंटा सोने का तो जरूर इन बिटवीन रेस्ट होता ही था तो अभी अभी तो वो इतना नहीं हो पाता क्योंकि वुमेंस आर वर्किंग तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी सुनने को जो मिल रही है तो ना ज्यादा सो, कम सोने से भी क्या नुकसान है ये भी एक अवेयरनेस आई है विभा जी काफी अच्छी बात आपने बताए कि जिस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ अगर कटना चाहते हैं या काटना चाहते हैं कम करना चाहते हैं तो वो नींद ही हम लोग कम करते हैं बाकी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं इवन आज की जो टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी टीवी सीरियल्स हैं ये हमारे नींद को कट करने के माहिर बन गए बहुत बड़े हथियार हो गया जहाँ स्लिप को ये लोग कट करते हैं आजकल जैसे देर रात में जो है अच्छी सीरियल्स चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो आज देख ही लेते हैं तो इस वजह से भी ये चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फिर से अगर हमें मुझे एक बात याद आ रहा था राजीव जी जब बता रहे थे कि ये रिसर्च वहाँ पर हुआ है अमेरिका में रिसर्च हुआ है यहाँ रिसर्च हुआ है ऐसा लग रहा था कि जब हम लोग भारत जब संपन्न था तो सारे लोग यहाँ आके सब कुछ सीखते थे, थे और वो दूसरी जगह जाके उसका यूज़ करते थे, थे और जैसे ही इनकी एनर्जी कम हो गई बाहर वाले ने अपनी एनर्जी को गेन किया और फिर उन सभी ने रिसर्च किया तो हम इंडिया ने फिर दूसरे की चीज़ों को भी अपनी तरफ अपनाना शुरू कर दिया अब ऐसा लग रहा है कि फिर से इंडिया से वो चीज़ें उनको चाहिए जो चीज़ें पहले थीं <laughs> क्लॉक वो चीजें हो रही है। ये है। हैं ये है टेक बाहर जो है वो लोग उसको अपनाने लग गए जैसे विभाजी भी बता रही थी मुझे अपने बारे में जो जैसे वो रेकी की हिलर है नहीं। नहीं। अब कुछ साल पहले तक ये रेकी वगैरह को तो Western countries में कोई रिकॉग्निशन या ही नहीं, नहीं। अब की अमेरिका जैसे कंट्री में तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रमेश जी।, जी जी तो चलिए आगे हम लोग इसी तरह का और डिस्कशन करेंगे अब अग, अग, अगले एपिसोड में क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता और बातें करें <laughs> तो राजीव जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष एपिसोड में और पाँचवा एपिसोड में जो बातें आपने बताई काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली रही और विभा जी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ एज ए लिसनर भी रहे आप एज कुछ चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया और शुरू में आपने राजीव जी से बातें की आप दोनों का इंट्रोडक्शन हमने सुना काफ़ी अच्छा लगा हमें so, सो थैंक यू सो मच आप भी हमारे साथ इसी विषय को जब हम लोग अगला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे साथ जुड़े ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है आप थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मोदन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो के सम